अस्था खोलो दर्शन दो मानस में मेरे आन बसो कुटिया मेरी जगमग कर दो युग युग से प्यासे लिए मन में फिरता आया इस उस जग में ठहराव कहीं भी पा न सका अभिशप्त रहा हर जीवन में क्षणभंगुर रूप दिखा इत उत हर जगति में हर जीवन में तृष्णा ज्वाला जलती ही रही हर जीवन में प्रतिपल मन में अब द्वार तुम्हारे आया हूं रूपसी खोलो पट दर्शन दो तुम रूप राशी में रूप रसिक अवगुंठन खोलो दर्शन दो मानस में मेरे आन बसो कुटिया मेरी जगमग कर दो हो मधु कुसुम सा प्रणय मिलन रसमय पीड़ा का उद्वेलन परिणय हो प्राप्ति कामना का प्राणों का प्राणों का प्राणों से मधुर मिलन सुन पाया मंतव आवाहन रसिक्त मधुर उद्बोधन वंसी ध्वनिका सा आवाहन ब्रज बनिताओं सा उद्वेलन हरसित पर संकित व्याकुल मन रूपसी खोलो पट दर्शन दो तुम रूप राशि में रूप रसिक अवगुंठन खोलो दर्शन दो मानस में मेरे आन बसो कुटिया मेरी जगमग कर दो युग युग की संचित आशाएं प्रीकर पावन अभिलाषाएं चिर सुख की सुंदर आशाएं चिर शांति मुक्ति अभिलाषाएं तनम प्राणों की निधियां ले मृदु आदि काल की सुधियां ले दे सकता जो वह सब कुछ ले अपना जो कुछ वह सब कुछ ले मैं अर्घ लिए द्वारे आया रूपसी खोलो पट दर्शन दो तुम रूप राश मैं रूप रसिक अवगुंठन खोलो दर्शन दो मानस में मेरे आन बसो कुटिया मेरी जगमग कर दो भक्त का हृदय एक प्रार्थना है एक अभिपा है परमात्मा के द्वार पर एक दस्तक है भक्त के प्राणों में एक ही अभिलाषा है कि जो छिपा है वह प्रकट हो जाए कि घूंघट उठे कि वह परम प्रेमी या परम प्रेसी मिले इससे कम पर उसकी तृप्ति नहीं उसे कुछ और चाहिए नहीं और सब चाह के देख भी लिया चाह चाह कर सब देख लिया सब चाहे व्यर्थ पाई दौड़ाया बहुत चाहों ने पहुंचाया कहीं भी नहीं जन्मों जन्मों की मृग तृष्णाओं के अनुभव के बाद कोई भक्त होता है भक्ति अनंत अनंत जीवन की यात्राओं के बाद खिला फूल है भक्ति चेतना की चरम अभिव्यक्ति है भक्ति तो केवल उन्हीं को उपलब्ध होती है जो बढ़भागी है नहीं तो हम हर बार फिर उन्हीं चक्करों में पड़ जाते बार बार फिर कोल्हू के बैल की तरह चलने लगते मनुष्य के जीवन में अगर कोई सर्वाधिक अविश्वसनीय बात है तो वह यह है कि मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं उन्हीं उन्हीं भूलों को दोहराता है भूले भी नहीं करे तो भी ठीक बस पुरानी ही पुरानी भूलों को दोहराता है रोज रोज वही जन्म जन्म वही भक्ति का उदय तब होता है जब हम जीवन से कुछ अनुभव लेते हैं कुछ निचोड़ निचोड़ क्या है जीवन का कि कुछ भी पालो कुछ भी पाया नहीं जाता कितना ही इकट्ठा कर लो और तुम भीतर दरिद्र के दरिद्र ही रहे आते हो धन तुम्हें धनी नहीं बनाता जब तक कि वह परम धनी न मिल जाए वह मालिक न मिले धन तुम्हें और भीतर निर्धन कर जाता है धन की तुलना में भीतर की निर्धनता और खलने लगती मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब धोखे आत्मवंचनाएं कितना ही छिपाओ अपने घावों को अपने घावों के ऊपर गुलाब के फूल रख दो इससे घाव मिटते नहीं भूल भरा जाए क्षण भर को भरते नहीं दूसरों को भला धोखा हो जाए खुद को कैसे धोखा दोगे तुम तो जानते ही हो जानते ही हो जानते ही रहोगे कि भीतर घाव है ऊपर गुलाब का फूल रख के छिपाया है सारे जगत को भी धोखा देना संभव है लेकिन स्वयं को धोखा देना संभव नहीं जिस दिन यह स्थिति प्रगाढ़ होकर प्रकट होती है उस दिन भक्त का जन्म होता है और भक्त की यात्रा विरह से शुरू होती क्योंकि भक्त के भीतर एक ही प्यास उठती है अहिरनेस कैसे परमात्मा मिले कहां खोजें उसे उसका कोई पता और ठिकाना भी तो नहीं किससे पूछें हजारों हैं उत्तर देने वाले लेकिन उनकी आंखों में उत्तर नहीं और हजारों हैं शास्त्र लिखने वाले लेकिन उनके प्राणों में सुगंध नहीं हजारों हैं जो मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं कर रहे लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में आंसुओं का गीलापन नहीं उनके प्रार्थनाओं में हृदय का रंग नहीं रूखी है सुखी है मरुस्थल सी है और प्रार्थना कहीं मरुस्थल होती प्रार्थना तो मरुद्धान है उसमें तो बहुत फूल खेलते बहुत सुवास उठती हां बाहर की आरती तो लोगों ने सजा ली है लेकिन भीतर का दिया बुझा है और बाहर तो धूप दीप का आयोजन कर लिया है और भीतर सब शून्य है रिक्त है भक्त को ये पीड़ा खलती भक्त इस झूठी भक्ति से अपने मन को बहला नहीं सकता ये खिलौने अब उसके काम के ना रहे अब तो असली चाहिए अब कोई नकली चीज उसे ना भा सकती है न भरमा सकती तो गहन विरह की आग जलनी शुरू होती प्यास उठती है और चारों तरफ झूठे पानी के झरने और जितनी झूठे पानी के झरने की पहचान होती है उतनी ही प्यास और प्रगाढ़ होती एक ऐसी घड़ी आती जब भक्त धूधु कर जलती हुई एक प्यासी रह जाता है उस प्यास के संबंध में ही यह प्यारे वचन दरिया ने कहे जाग के उर् उपजी नहीं भाई सो क्या जाने पीर पराई? आई यह विरह ऐसा है कि जिस हृदय में उठा हो वही पहचान सकेगा यह पीर ऐसी है यह अनूठी पीड़ा है यह साधारण पीड़ा नहीं है साधारण पीड़ा से तो तुम परिचित हो कोई है जिसे धन की प्यास है और कोई है जिसे पद की प्यास है नहीं मिलता तो पीड़ा भी होती है बाहर की पीड़ाओं से तो तुम परिचित हो लेकिन भीतर की पीड़ा को तो तुमने कभी उघाड़ा नहीं तुमने भीतर तो कभी आंख डालकर देखा ही नहीं कि वहां भी एक पीड़ा का निवास है और ऐसी पीड़ा का कि जो पीड़ा भी है और साथ ही बड़ी मधुर भी पीड़ा है क्योंकि सारा संसार व्यर्थ मालूम होता है और मधुर क्योंकि पहली बार उसी पीड़ा में परमात्मा की धुन बजने लगती है पीड़ा जैसी छाती में किसी ने छुरा भोंक दिया हो ऐसा बिंधा रह जाता है भक्त लेकिन फिर भी यह पीड़ा सौभाग्य है क्योंकि इसी पीड़ा के पार उसका द्वार खुलता है उसके मंदिर के पट खुलते यह पीड़ा सूली भी है और सिंहासन भी इधर सूली उधर सिंहासन एक तरफ सूली दूसरी तरफ सिंहासन इसलिए पीड़ा बड़ी रहस्य में भक्त रोता भी है लेकिन उसके आंसू और तुम्हारे आंसू एक ही जैसे नहीं होते हां वैज्ञानिक के पास ले जाओगे परीक्षण करवाने तो वह तो कहेगा एक ही जैसे दोनों खारे हैं इतना नमक है इतना जल है इतना इतना, इतना क्या क्या है सब विश्लेषण करके बता देगा भक्त के आंसुओं में और साधारण दुख के आंसुओं में वैज्ञानिक को भेद दिखाई ना पड़ेगा इसलिए वैज्ञानिक परम मूल्यों के संबंध में अंधा है तुम तो जानते हो आंसुओं आंसुओं का भेद कभी तुम आनंद से भी रोए हो कभी तुम दुख से भी रोए हो कभी क्रोध से भी रोए हो कभी मस्ती से भी रोए हो तुम्हें भेद पता है लेकिन भेद आंतरिक है यांत्रिक नहीं है वाह नहीं है इसलिए बाहर की किसी विधि की पकड़ में नहीं आता फिर भक्त के आंसू परम अनुभूति है जो हृदय के पोर पोर से रिश्ती उसमें पीड़ा है बहुत क्योंकि परमात्मा को पाने की अभीप्सा जगी और उसमें आनंद भी है बहुत क्योंकि परमात्मा को पाने की अभीप्सा जगी परमात्मा को पाने की आकांक्षा का जग जाना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि भक्त नाचता है ये तो केवल थोड़े से सौभाग्यशालियों को यह पीड़ा मिलती है यह अभिशाप नहीं है यह वरदान है इसे वे ही पहचान सकेंगे जिन्होंने इसका थोड़ा स्वाद लिया जाके उर् उपजी नहीं भाई और यह पीड़ा मस्तिष्क में पैदा नहीं होती यह कोई मस्तिष्क की खुजलाहट नहीं है मस्तिष्क की खुजलाहट से दर्शन शास्त्रों का जन्म होता है यह पीड़ा तो हृदय में पैदा होती इस पीड़ा का विचार से कोई नाता नहीं है। यह पीड़ा तो भाव की है इस पीड़ा को कहा भी नहीं जा सकता विचार व्यक्त हो सकते हैं भाव अव्यक्त ही रहते हैं। विचारों को दूसरों से निवेदन किया जा सकता है और निवेदन करके आदमी थोड़ा हल्का हो जाता है। किसी से कह लो दो बात कर लो मन का बोझ उतर जाता है पर यह पीड़ा ऐसी है कि किसी से कह भी नहीं सकते कौन समझेगा लोग पागल समझेंगे तुम्हें कल एक जर्मन महिला ने संन्यास लिया एक शब्द ना बोल सकी शब्द बोलने चाहे तो हंसी रोई हाथ उठे मुद्राएं बनी खुद चौंकी भी बहुत क्योंकि शायद पागल समझी जाए कहीं और होती तो पागल समझी भी जाती मैंने उससे कहा भी कि अगर जर्मनी में ही होती तो किसी प्रश्न के उत्तर में ऐसा करती तो पागल समझी जाती तू ठीक जगह आ गई यहां तुझे पागल ना समझा जाएगा यहां तुझे धन्यबागी बागी बड़ भागी समझा जाएगा रोती है डोलती है हाथ तो उठते हैं कुछ कहना चाहते हैं ओठ खुलते हैं कुछ बोलना चाहते मगर विचार हो तो कह दो भाव हो तो कैसे कहो भाव तो केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उस पीड़ा का थोड़ा अनुभव किया हो इसलिए सत्संग का मूल्य है सत्संग का अर्थ है जहां तुम जैसे और दीवाने भी मिलते सत्संग का अर्थ है जहां चार दीवाने मिलते हैं। जो एक दूसरे का भाव समझेंगे जो एक दूसरे के भाव के प्रति सहानुभूति सहानुभूति नहीं समानुभूति भी अनुभव करेंगे जहां एक के आंसू दूसरे के आंसुओं को छेड़ देंगे और जहां एक का गीत दूसरे के भीतर गीत की गूंज बन जाएगा और जहां एक नाच उठेगा तो उससे सब भी पुलक से भर जाएंगे जहां एक ऊर्जा उन सबको घेर लेगी सत्संग अनूठी बात है सत्संग अर्थ है जहां पियक्कड़ मिल बैठी अब जिन्होंने कभी पी ही नहीं है शराब वे तो कैसे समझेंगे और बाहर की शराब तो कहीं भी मिल जाती भीतर की शराब तो कभी कभी बहुत मुश्किल से मिलती क्योंकि भीतर की शराब जहां मिल सके ऐसी मधुशालाएं ही कभी कभी सैकड़ों सालों के बाद निर्मित होती किसी बुद्ध के पास किसी नानक के पास किसी दरिया के पास किसी फरीद के पास कभी सत्संग का जन्म होता है सत्संग किसी जागृत पुरुष की हवा है सत्संग किसी जागृत पुरुष के पास तरंगायित भाव की दशा है सत्संग किसी के जले हुए दिए की रोशनी उस रोशनी में जब चार दीवाने बैठ जाते और हृदय से हृदय जुड़ता है और हृदय से हृदय तरंगित होता है तभी जाना जा सकता है दरिया ठीक कहते हैं। और तुम जरा भी समझ लो इस पीर को इस पीड़ा को तो तुम्हारे जीवन में भी अमृत की वर्षा हो जाए अमी झरत बिकसत कमल झरने लगे अमृत और खिलने लगे कमल आत्मा का मगर इस पीड़ा के बिना कुछ भी नहीं यह प्रसव पीड़ा है जाके उर् उपजी नहीं भाई सो क्या जाने पीर पर आई हर समय तुम्हारा ध्यान प्रिय मन उद्वेलित आकुल प्रतिपल छुपाती मन के तारों को मेरी निस्वर मनुहार विकल अनुराग मई कह दो कह दो आश्वासन के दो शब्द सरस दो बूंद सही मधु तो दे दो घुल जाए मन में किंचित रस यह व्यथा की जिसका अंत नहीं यह त्रसा की पलभर चैन नहीं मधुघट सन्मुख मधुदान नहीं यह न्याय नहीं यह न्याय नहीं मधुदान उचित प्रतिदान उचित मन प्राण त्रसित अनुराग विकल, हर समय तुम्हारा ध्यान प्रिय मन उद्वेलित आकुल प्रतिपल छुपाती मन के तारों को मेरी निस्वर मनोहार विकल उठता है यह प्रश्न भक्त के मन में बहुत बार कि जो मैं कह नहीं पाता वह परमात्मा तक पहुंचता होगा जो मैं बोल ही नहीं पाता वह सुन पाता होगा जो प्रार्थना मेरे ओंठों तक नहीं आ पाती वह उसके कानों तक पहुंचती होगी लेकिन जानने वाले कहते हैं वही प्रार्थनाएं पहुंचती हैं केवल जो तुम्हारे ओंठों तक नहीं आ पाती जो तुम्हारे ओठ तक आ गई वे उसके कान तक नहीं पहुंचती जो तुम्हारे शब्दों तक आ गई वे यही पृथ्वी पर गिर जाती जो निशब्द हैं उनमें ही पंख होते वे ही उड़ती हैं आकाश में जो निशब्द हैं वे निर्भार है शब्द का भार होता है शब्द भारी होते शब्द पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है शब्द को जमीन अपनी ओर खींच लेती यहीं तड़फड़ा के गिर जाता है उस तक तो निःशब्द में ही पहुंच सकते हो उस, सक, उस तक तो शून्य में उठे हुए भाव ही यात्रा कर पाते ब्यावर जाने पीर की सार कुछ दृष्टांत लेते दरिया सीधे साधे आदमी हैं दुनिया है कुछ पढ़े लिखे नहीं बहुत ठीक कबीर जैसे दुनिया हैं लेकिन इन दो धुनियों ने न मालूम कितने पंडितों को धुन डाला कुछ बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, शास्त्रीय शब्द नहीं सीधे साधे लोग की समझ में आ सके ब्यावर जाने पीर की सार कहते हैं जिसने ने बच्चे को जन्म दिया हो वह स्त्री जानती है प्रसव की पीड़ा को और जिसने अपने हृदय में परमात्मा को जन्म दिया हो वही जानता है भक्त की पीड़ा को ब्यावर जाने पीर की सार कठिन है जिस स्त्री ने अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया वह समझे भी तो कैसे समझे कि नौ महीने बच्चे को गर्म में ढोना वह भार बमन उल्टियां भोजन का करना मुश्किल चलना उठना बैठना सब मुश्किल और फिर भी एक आनंद मगनता तुमने गर्भवती स्त्री की आंखों में देखा पीर नहीं दिखाई पड़ती पीड़ा नहीं दिखाई पड़ती एक अहोभाव एक धन्य भाव तुमने उसके चेहरे की आभा देखी एक प्रसाद गर्भवती स्त्री में एक अपूर्व सौंदर्य प्रकट होता है उसके चेहरे से जैसे दो आत्माएं झलकने लगती जैसे उसके भीतर दो दिए जलने लगते एक की जगह देह कितनी ही पीड़ा से गुजर रही हो उसकी आत्मा आनंद मग्न हो नाचने लगती मां बनने का क्षण करीब आया फलवती होने का क्षण करीब आया अब फूल लगेंगे वसंत आ गया और जैसे वसंत में वृक्ष नाच उठते हैं और मस्त हो उठते, ऐसे ही गर्भवती स्त्री मस्त हो उठती, यद्यपि कठिन है यात्रा कष्टपूर्ण है यात्रा नौ महीने और गर्भवती स्त्री की तो यात्रा नौ महीने में पूरी हो जाती लेकिन जिन्हें अपने भीतर बुद्धों को जन्म देना है जिन्हें अपने भीतर परमात्मा को जन्म देना उसकी तो कोई नियति सीमा नहीं है नौ महीने लगेंगे कि नौ वर्ष लगेंगे कि नौ जन्म लग जाएंगे कोई कुछ कह सकता नहीं कोई बंधा हुआ समय नहीं तुम्हारी त्वरा तुम्हारी तीव्रता तुम्हारी तन्मयता तुम्हारी समग्रता पर निर्भर है कितने प्राणपण से जुटोगे इस पर निर्भर है नौ क्षण में भी हो सकता नौ महीने में भी ना हो नौ जन्म में भी व्यर्थ चले जाएं समय बाहर से निर्णित नहीं है, समय तुम्हारे भीतर से निर्णित होगा कितने प्रज्वलित हो कितने धु कर जल रहे हो ब्यावर जाने पीर की सार बांझ नार क्या लख है विकार जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे तो सिर्फ इतना ही दिखाई पड़ता होगा कितनी मुसीबत में पड़ गई बेचारी गर्भवती स्त्री को देख के उसे लगता होगा कितनी मुसीबत में पड़ गई बेचारी उसे तो पीड़ा ही पीड़ा दिखाई पड़ती होगी स्वाभाविक भी है लेकिन पीड़ा में एक माधुर्य है एक अंतर नाद है वह तो उसे नहीं सुनाई पड़ सकता वह तो सिर्फ अनुभोक्ता का ही हक है अधिकार है पति व्रता पति को व्रत जाने जिसने किसी को प्रेम किया है और जिसने किसी को ऐसी गहनता से प्रेम किया है कि उसके प्रेमी के अतिरिक्त उसे संसार में कोई और बचा ही नहीं जिसने सारा प्रेम किसी एक के ही ऊपर निछावर कर दिया है जिसके प्रेम में इतनी आत्मीयता है इतना समर्पण है कि अब इस प्रेम के बदलने का कोई उपाय नहीं ऐसी शाश्वतता है कि अब कुछ भी हो जाए जीवन रहे कि जाए मगर प्रेम थिर रहेगा जीवन तो एक दिन जाएगा लेकिन प्रेम नहीं जाएगा जीवन तो एक दिन चिता पर चढ़ेगा लेकिन प्रेम का फिर कोई अंत नहीं जिसने किसी एक को इतनी अनन्न्यता से चाहा है इतनी परिपूर्णता से चाहा है वही जान सकता प्रेम की प्रीति की पीड़ा विभिचारित मिलकर बखाने लेकिन जिसने कभी किसी से आत्मीयता नहीं जानी किसी से प्रेम नहीं जाना जो क्षण भंगुर में ही जिया है वैश्या से पूछने जाओगे पतिव्रता के हृदय का राज तो कैसे बताएगी वह उसका अनुभव नहीं पतिव्रता का राज तो पतिव्रता से पूछना होगा और फिर भी पतिव्रता बता ना सकेगी क्या बताएगी गूंगे का गोल? बोलो तो बोल ना सको हां पतिव्रता के पास रहोगे तो शायद थोड़ा थोड़ा झलक मिलनी शुरू हो उसका अनन्य प्रेम भाव देखो तो शायद झलक मिलनी शुरू हो उसका समग्र समर्पण देखो तो शायद झलक मिलनी शुरू हो हीरा पारख जोहरी पावे मूरख निरह के कहा बता हीरा हो तो पारख ही जान सकेगा मूर्ख देख भी लेगा तो भी क्या बताएगा यह वचन प्यारा है मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा को तुमने भी देखा है मगर पहचान नहीं पाए ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा को न देखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हीरा ना देखा हो यह हो सकता है लेकिन परमात्मा ना देखा हो ये नहीं हो सकता क्योंकि हीरे तो कभी कहीं मुश्किल से मिलते परमात्मा तो सब तरफ मौजूद है वृक्षों के पत्ते पत्ते में उसके हस्ताक्षर कंकड़ कंकड़ पर उसकी छाप पत्थर पत्थर में उसकी प्रतिमा पक्षी पक्षी में उसके गीत हवाएं जब वृक्षों से गुजरती हैं तो उसकी भगवद गीता और आकाश में जब बादर घिर आते हैं और गड़गड़ाने गर लगते हैं तो उसका कुरान और झरनों में जब कलकल नाद होता है तो उसके वेद तुम बचोगे कैसे और जब सुबह सूरज निकलता है तो वही निकलता है और जब रात चांद की चांदनी बरसने लगती है तो वही बरसता है मोर के नाच में भी वही है कोयल की कुहू कुहू में भी वही है मेरे बोलने में वही है तुम्हारे सुनने में वही है उसके अतिरिक्त तो कोई और है ही नहीं ऐसा तो कभी पूछना ही मत कि परमात्मा कहां है ऐसा ही पूछना कि परमात्मा कहां नहीं तो ये तो हो ही कैसे सकता है कि तुमने परमात्मा को ना देखा हो रोज रोज देखा है हर घड़ी देखा है हर घड़ी उठी उसी से तो मुठभेड़ हो जाती कबीर से किसी ने कहा कि अब तुम परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए अब बंद कर दो ये दिन रात कपड़े बुनना और फिर बाजार बेचने जाना शोभा भी नहीं देता हजारों तुम्हारे सिर से हम तुम्हारी फिक्र कर लेंगे तुम्हारा ऐसा खर्च भी क्या है दो रोटी हम जुटा देंगे हमारे मन में पीड़ा होती कि तुम कपड़ा बनो और फिर कपड़े बेचने बाजार जाओ लेकिन कबीर ने कहा कि नहीं नहीं फिर राम का क्या होगा उन्होंने पूछा कौन राम वो जो ग्राहक में छिपे हुए राम आते हैं उनके लिए कपड़े बुनता हूं कबीर जब बनारस के बाजार में बैठ के और कपड़े बेचते थे तो हर ग्राहक कहते थे राम संभाल के रखना बहुत प्रेम से बुना है झिनी झिनी रे बीनी चदरिया इसमें बहुत रस डाला है इसमें प्राण उड़ेले गोरा कुमार ज्ञान को उपलब्ध हो गया लेकिन घड़े बनाता रहा सो तो बनाता ही रहा किसी ने कहा गोरा कुमार को अब तो बंद कर दो घड़े बनाने तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए इतने तुम्हारे शिष्य हैं गोरा कुमार ने कहा मैं कुमार और परमात्मा भी कुमार, उसने घड़े बनाने बंद बन नहीं किए मैं कैसे कर दू वह बनाया जाता है मैं भी बनाया जाऊंगा और घड़े किनके लिए बनाता हूं उसके लिए ही बनाता हूं जब तक हूं जो भी सेवा बन सके उसकी गोरा को किसी ने कभी मंदिर जाते नहीं देखा पूजा प्रार्थना करते नहीं देखा लेकिन घड़े बनाते जरूर देखा और जब गोरा मिट्टी कूटता था अपने पैरों से मिट्टी रौंदता था तो उसकी मस्ती देखने जैसी थी सैकड़ों लोग देखने इकट्ठे हो जाते थे मिट्टी क्या कूदता था जैसे मीरा नाचती थी ऐसे ही नाचता था ऐसा ही मस्त ऐसा ही दीवाना उस मिट्टी में भी मस्ती आ जाती होगी उसके बनाए गए घड़ों में शराब भरने की जरूरत ना पड़ती होगी शराब भरी ही होती होगी उनके सूने पन में भी शराब भरी होती होगी उनके खाली पन में भी रस भरा होता होगा रे को तो पारख ही देखेगा पारखी समझेगा मूर्ख निरख कहा बतावे लेकिन किसी मूर्ख को दिखा दिया तो वो क्या बताएगा देख भी लेगा तो भी चुप रहेगा उसको तो कंकड़ पत्थर ही दिखाई पड़ते आदमी को वही दिखाई पड़ता है जितनी उसकी देखने की क्षमता होती हमारी सृष्टि हमारी दृष्टि से सीमित रहती जितनी बड़ी दृष्टि उतनी बड़ी सृष्टि जब दृष्टि इतनी असीम होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं तब सृष्टि खो जाती है और सृष्टा दिखाई देता है जब तुम्हारी दृष्टि असीम होती है तो असीम से तुम्हारा साक्षात्कार होता है सघन आवेग के बादल हृदय आकाश में जब सजल अनुभूति लेकर डोलते हैं रंगीली कल्पना के पिपासित भाव पंछी में गीत सा पर खोलते हैं अधूरे विस्मरण सा शांति में वातावरण में विचारों का पवन जब सहमकर निश्वास भरता नैन की पुतलियों में इंद्रधनुषी रंग लेकर छली सपना अजाने चित्र सा बनकर उभरता जलन की वेदना से दमित नीरव नीड़ सुने व्यथा की टीस भरकर बोलते हैं सुहानी गंध जैसी प्राण में उच्छ्वास भरती किसी की याद जब अमराइयों सा फूलती है उभरता मौन मधु उल्लास सावन सा सलोना मृदुल मन की मधुरता छंद बनकर झूलती है सुखद मन के सुकोमल शब्द ध्वनि के पैंग भर कर झूलते हैं त्रसा रत जब कुरा छुब्ध घुटता मौन चातक हरि धरती दुल्हन सी मांग भरती देखता है प्रणय की अर्चना में साधना अंगार खाकर प्रवासी स्वाति को लय में विलय हो टेरता है विरह की सांस में भरकर उदासी चिर मिलन की नीले में स्वप्न सतरंग घोलते हैं सघन आवेग के बादल हृदय आकाश में जब सजल अनुभूति लेकर डोलते हैं रंगीली कल्पना के तप विपाशित भावपंछी अधर्म में गीत सा पर खोलते जैसे जैसे तुम्हारे भाव की सघनता होती जैसे जैसे तुम्हारे भाव की गहनता होती वैसे वैसे अस्तित्व रहस्य होने लगता है वैसे वैसे पर्दे उठते हैं वैसे वैसे सत्य भी नग्न होता है वैसे वैसे प्रकृति अपने भीतर छिपे परमात्मा को प्रकट करने लगती लागा घाव कराह है सोई जिसको घाव लगा है वह कराहता है कोतक हार के दर्द न कोई तमाशा देखने वाले को तो कोई दर्द नहीं होता तुम जिंदगी में अब तक तमाशा देखने वाले रहे हो जिंदगी में डुबकी मारो किनारे पर कब से खड़े हो किनारे पर ही जीना है और किनारे पर ही मरना है, और ये घुमड़ता सागर तुम्हें निमंत्रण दे रहा और ये उठती हुई तरंगें चुनौती है कि छोड़ो अपनी नाव नहीं कोई नक्शा है पासमाना मगर नक्शा सिर्फ नामर्द पूछते मर्द तो अनंत में अज्ञात में अपनी छोटी सी डोंगी लेके उतर जाते खोजने का आनंद इतना है कि उसमें अगर कोई खुद भी खो जाए तो हर्ज नहीं खोजने का आनंद ही इतना है कि खुद को भी समर्पित किया जा सकता है और यह भी समझ लेना जो खुद को खोने को राजी नहीं है वह कभी खोज नहीं पाएगा जो इस बात के लिए राजी है कि अगर यह नौका डूब जाएगी मसधार में तो मसधार ही मेरा किनारा होगा वही केवल परमात्मा के विराट सागर में अपनी नौका को छोड़ सकता है और वही कभी उसे पाने में समर्थ हो सकता है लागा घाव कराए सोई कोतकहार के दर्द न कोई लेकिन लोग सिर्फ तमाशबीन हैं। वे बुद्धों को उतरते भी देखते सागर में तरंगों पर लहरों पर जीतते भी देखते फिर भी किनारे पे ही खड़े देखते रहते दूर से नमस्कार भी कर लेते मगर पैर नहीं रखते एक कदम नहीं उठाते पैर रखना तो दूर किनारे पे पैर गड़ा के खड़े होते हैं कि किसी भूल चूक के क्षण में अपने बावजूद कभी किसी दीवाने की बातों में आके कहीं उतरना चाहें तो जंजीरें बांध रखते पैरों में जंजीरें बांध देते अपने अपने पे इतना भी भरोसा तो नहीं है हो सकता है किसी की बात मन को आंदोलित कर दे कोई तार छिड़ जाए भीतर कोई सोया भाव जगा दे और कहीं ऐसा हो जाए कि उतर ही ना जाऊं फिर उतर जाऊं तो पछताऊं उतर जाऊं तो लौटने का भी तो पता नहीं कि लौट पाऊं इसलिए किनारे पर लोगों ने पैर गड़ा लिए हैं जमीन में खूंटे गाड़ लिए खूटों से जंजीरें बांध ली तुम जरा खुद ही गौर से देखो तुमने कितनी जंजीरें बांध रखी और लोग जंजीरों के बहाने चुनौतियों को इंकार करते रहते हैं। मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं संन्यास तो लेना मगर अभी नहीं ले सकता अभी तो बेटे का विवाह करना। जब बेटे का विवाह हो जाएगा तब लूंगा अभी सन्यास ले लूं कहीं बेटे के विवाह में अड़चन ना पड़े और कल अगर मौत आ गई तो क्या तुम सोचते हो कि विवाह का बेटे का विवाह रुकेगा तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी मौत से कुछ बाधा पड़ जाने वाली है और मौत आ गई तो फिर क्या करोगे नहीं लेकिन कोई ये सोचता ही नहीं कि मैं कभी मरने वाला हूं लोग सोचते हैं सदा दूसरे मरते मौत हमेशा किसी और की होती मेरी नहीं मैं तो सदा बचता हूं ये तो कोई सोचता ही नहीं कि कल मौत हो सकती और जिसने ये नहीं सोचा है कि कल मौत हो सकती है वह आज के निमंत्रण को स्वीकार ना कर सकेगा वो कल पिटालेगा वो कहेगा कुछ और थोड़ा कामधाम निपटा लूं। बुद्ध एक गांव से तीस साल तक गुजरे कई बार गुजरे वो उनके रास्ते में पड़ता था श्रावस्ती आते जाते उस गांव में एक वणिक था तीस साल में बुद्ध नहीं तो कम से कम साठ बार उस गांव से गुजरे लेकिन वो मिलने ना जा सका सुनना जा सका जाना चाहता था जवान था तब से जाना चाहता था बूढ़ा हो गया तब तक नहीं गया जिस दिन उसे खबर मिली कि अब बुद्ध प्राण छोड़ रहे देह छोड़ रहे उस दिन भागा हुआ पहुंचा लोगों ने पूछा इस गांव से बुद्ध इतनी बार निकले तू कभी गया नहीं उसने कहा कोई ना कोई बहाना मिल गया आज मैं जानता हूं कि वे बहाने थे कभी घर से निकल ही रहा था कि कोई ग्राहक आ गया उस समय कोई गुमास्ता कानून तो था नहीं कि कितने बजे दुकान खोलनी कितने बजे दुकान बंद करनी जब तक ग्राहक आते रहे दुकान खुली रहे अब एक ग्राहक आ गया बंद ही कर रहा था दुकान तो उसने सोचा है कि अगली बार जब बुध निकलेंगे तब निपट लूंगा यह ग्राहक अगली बार आए कि ना आए हाथ आए ग्राहक को छोड़ना कभी बुद्ध गांव आए घर में मेहमान थे तो इनकी सेवा करनी कि बुद्ध से मिलने जाऊं कभी बुद्ध आए तो पत्नी बीमार थी कभी बुद्ध आए तो बच्चा हुआ था घर में कभी बुद्ध आए तो ऐसा कभी बुद्ध आए तो वैसा बेटी का विवाह था कभी बुद्ध आए तो पड़ोस में कोई मर गया तो उसकी अर्थी में जाऊं कि बुद्ध को सुनने जाऊं ऐसे आते ही रहे बहाने आते ही रहे और ये सब तुम्हारे बहाने याद रखना वो आदमी तुम्हारे सारे बहानों को इकट्ठा बता रहा है तीस साल और लोग चूकते गए और कभी कभी तो ऐसी छोटी छोटी बातों से चूकते जिसका हिसाब नहीं लक्ष्मी अभी दिल्ली गई एक मंत्री से मिली तो मंत्री ने कहा मैं आया था आश्रम के द्वार तक द्वार से मैंने झांक के भीतर देखा तो वहां चार छह लोग देखे जो मुझे पहचानते इसलिए द्वार से ही लौट पड़ा दिल्ली से सिर्फ आश्रम के ही लिए आया था लेकिन ये देख के कि दो चार आदमी वहां मौजूद थे जो मुझे पहचानते हैं तो अफवाह उड़ जाएगी अखबारों में खबर पहुंच जाएगी और मेरे साथ नाम जोड़ना खतरे से खाली नहीं मालूम कितने मंत्री खबर भेजते कि हम समझते और हम चाहते हैं कि किसी तरह आपके काम में किसी भी प्रकार से हम सहयोगी हो सके लेकिन हम प्रगट रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हम प्रगट रूप से यह भी कह भी नहीं सकते यहां न मालूम कितने संसद सदस्य आए और गए और अभी जब संसद में मेरे संबंध में विवाद चला तो उनमें से एक भी नहीं बोला मैंने पूरी फेरिस्त देखी कि जो यहां आए और गए उनमें से कोई बोला कि नहीं जो यहां आए और गए उनमें से एक भी नहीं बोला यहां कह के गए थे कि हम आपके लिए लड़ेंगे लड़ने की तो बात दूर बोले ही नहीं क्योंकि यह भी पता चल जाए कि यहां आए थे या मुझसे कुछ नाता है या मुझसे कुछ संबंध है या मुझसे कुछ लगाव है तो खतरे से खाली बात नहीं जो बोले उनमें से कोई यहां आया नहीं उनमें से किसी ने कोई मेरी किताब नहीं पढ़ी मुझे सुना नहीं अब ये बड़े मजे की बात घंटे भर विवाद चला उसमें बोलने वाले एक भी मुझसे परिचित नहीं और जो परिचित हैं और बहुत परिचित हैं वो चुप रहे दरवाजे से लौट जाए कोई सिर्फ ये देख के कि कोई पहचान के लोग दिखाई पड़ते खबर उड़ जाएगी कैसे कैसे बहाने आदमी खोज लेता है और कैसी क्षुद्र बहानों के कारण कितनी अनंत संभावनाओं से वंचित रह जाता है अब जो आदमी दिल्ली से यहां तक आया है कुछ ना कुछ प्यास थी लेकिन प्यास को दबा के लौट गए और यह हमारी सदी तो तमाशबीनों की सदी है दुनिया इतनी तमाशबीन कभी भी नहीं थी आधुनिक टेक्नोलॉजी ने आदमी को बिल्कुल तमाशबीन बना दिया अगर तुम आदिवासियों से मिलने जाओ तो जब उन्हें नाचना होता है वो नाचते हैं नाच देखते नहीं नाचते हैं। और जब उन्हें गाना होता तो गाते हैं अपना अलगोजा बजाते हैं। लेकिन तुम्हें जब नाच देखना होता है तो तुम नाचते नहीं तुम फिल्म देखने जाते हो या किसी नर्तकी को निमंत्रण कर देते हो या अगर टेलीविजन घर में है तब तो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं और जब तुम्हें गीत सुनने का मन होता है तो तुम ग्रामाफोन रिकॉर्ड चढ़ा देते हो या रेडियो खोल देते हो या रिकॉर्ड प्लेयर, कोई गाता है कोई नाचता है तुम सिर्फ देखते हो तुम सिर्फ तमाशवीन हो फुटबॉल का खेल लाखों लोग चले देखने क्रिकेट का खेल लाखों लोग दीवाने खेलता कोई और है पेशेवर खिलाड़ी जिनका धंधा खेलना है मेरा एक सन्यासी है यहां पेशेवर खिलाड़ी पेशेवर खिलाड़ी है तो अमेरिका ने उसे निमंत्रण दिया कि तुम अमेरिका ही आके बस जाओ तो वो अमेरिका रहा फिर किसी तरह मेरी सुगंधों से लग गई यहां चला आया अब उसे जाना नहीं तो बड़ी मुश्किल है वो रहे यहां कैसे टेनिस का खिलाड़ी अद्भुत खिलाड़ी तो यहां के टेनिस के खिलाड़ी उनका तुम फिक्र मत करो अगर तुम रहना चाहो सरकार से हम सब इंतजाम करवाएंगे हम सब इंतजाम करेंगे तुम्हारे रहने खाने पीने तनखा का तुम यहीं रह जाओ तुम्हारा रहना तो सौभाग्य की बात है अब सब चीज पेशेवर हो गई दो पहलवान लड़ रहे हैं सारे लोग चले अमेरिका में लोग पांच पांच छह छह घंटे टेलीविजन के सामने बैठी बस देख रहे हैं धीरे धीरे सब चीज देखने की होती जा रही अब प्रेम तुम करते नहीं फिल्म में देखाते हो दो लोगों को प्रेम करते अब तुम्हें करने की क्या झंझट क्योंकि प्रेम की झंझटें हैं बहुत फिल्म में देखा है बात खत्म हो गई निश्चिंत आके सो गए यह सदी तमाशवीनों की सदी है और जब सब चीजों के संबंध में तुम तमाशवीन हो गए हो तो परमात्मा के संबंध में तो बहुत ही ज्यादा क्योंकि परमात्मा तो आखिरी बात है मुश्किल से उसकी खोज पे कोई निकलता है अब तो यहां खोज का सवाल ही नहीं है अब तो हर चीज कोई दूसरा तुम्हारे लिए कर देता तुम देख लो परमात्मा के संबंध में तो तुम्हें तमाश नहीं रहना होगा वहां तो भागीदार बनना होगा वहां तो नाचना होगा गाना होगा रोना होगा भाव विभोर होना होगा वहां तो संयुक्त होना होगा यहां लोग आते मैं उन पूछता को ध्यान किया वो कहते हैं कि नहीं अभी तो हम सिर्फ देखते क्या देखोगे ध्यान कभी किसी ने देखा है ध्यान कोई वस्तु है जो तुम देख लोगे नहीं वो कहते हम दूसरों को ध्यान करते देखते दूसरों को ध्यान करते देखते हो तुम क्या देखोगे कोई नाच रहा है तो नाच दिखाई पड़ेगा ध्यान थोड़ी दिखाई पड़ेगा ध्यान तो अंतरदशा है वो तो जो नाच रहा है उसके अंतरतम में घटित होगा तुम उसे नहीं देख सकोगे तुम तो नाचने वाले को देख के लौट आओगे और तुम सोचोगे मन में नाच और ध्यान ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं नाच का ध्यान से क्या लेना देना तुमने नाचने वाले तो बहुत देखे नाच बिना ध्यान के हो सकता है और ध्यान भी बिना नाच के हो सकता है और ध्यान और नाच साथ साथ भी हो सकते हैं बुद्ध ने सिर्फ ध्यान किया उसमें नाच नहीं मीरा नाची भी और ध्यान भी किया उसमें दोनों संयुक्त थे मीरा बुद्ध से थोड़ा ज्यादा धनी उसके ध्यान में एक और लहर एक और तरंग है बुद्ध का ध्यान शांत है बुद्ध संगमरमर की प्रतिमा की भांति शांत है इसलिए यह कोई आकस्मिक नहीं कि बुद्ध की ही प्रतिमाएं सबसे पहली बनी और संगमरमर की बनी अब तुम मीरा की प्रतिमा कैसे बनाओगे संगमरमर की बनाओगे भी तो झूठी होगी मीरा की प्रतिमा बनानी हो तो पानी के फवारी से बनानी होगी तब कहीं उसमें कुछ नाच जैसा भाव होगा बुद्ध को भी तुम बैठा देख लोगे वृक्ष के नीचे सिद्धासन में तो क्या ध्यान देखोगे सिद्धासन दिखाई पड़ेगा कि हाथ कहां रखे कि पैर कहां रखे कि सीधी है कि सिर ऐसा है कि आंख आधी खुली कि पूरी बंद मगर ध्यान कैसे देखोगे ये तो बैठना है ये तो आसन है ऐसे तो कई बुद्धू बैठे हुए हैं और बुद्ध नहीं हो पाए ये तो तुम भी सीख सकते हो ये तो थोड़ा सा अभ्यास करके तुम भी सिद्धासन के बैठ जाओगे मगर इससे तुम बुद्ध नहीं हो जाओगे ध्यान तो अंतर की घटना है देखी नहीं जा सकती केवल अनुभव की जा सकती है लागा घाव करा है सोई कोतक हार के दर्द ना होई। जिसको दर्द नहीं हुआ है वो समझ ही नहीं पाएगा विवेक मुझे कहती थी उसके पिता को कभी सिर दर्द नहीं हुआ हुए ही नहीं तो लाख कोई समझाए कि सिरदर्द क्या है उसके पिता को समझ में नहीं आता कते सिरदर्द कैसे समझाओगे जिस आदमी को सिरदर्द हुआ ही नहीं जिसको सिरदर्द नहीं हुआ उसे तो सिर का भी पता नहीं चलता सिरदर्द तो दूर की बात सिरदर्द में ही सिर का पता चलता है नहीं समझाना असंभव है तुम आंख वाले हो अंधे की क्या दशा है तुम कैसे समझोगे आंख वाले अक्सर सोचते हैं कि अंधे आदमी को अंधेरे ही अंधेरे में रहना होता होगा तुम बिल्कुल गलत सोचते हो अंधेरा भी आंख वाले का अनुभव है अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता फिर अंधेरे को भी नहीं देख सकता जो उसे क्या दिखाई पड़ता होगा ख्याल रखना आंख ही रोशनी देखती है आंख ही अंधेरा देखती है अंधे को ना रोशनी दिखाई पड़ती ना अंधेरा दिखाई पड़ता फिर क्या दिखाई पड़ता अंधेरे को अंधे को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता आंख ही नहीं है तुम सोचते हो बहरे को सन्नाटा सुनाई पड़ता होगा तो तुम गलती में हो सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए जैसे संगीत सुनने के लिए कान चाहिए ऐसे सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए सन्नाटा भी कान का अनुभव है तो बहरे को क्या सुनाई पड़ता होगा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता न उसे शब्द का पता है न सन्नाटे का न संगीत का न सुनने का वह अनुभव का जगत ही नहीं है उसका कोई उपाय नहीं है उसको अनुभव के अतिरिक्त कोई समझने का उपाय नहीं लोग पूछते हैं हम ईश्वर को समझना चाहते और समझने तो फिर अनुभव भी करें उन्होंने तो पहले से ही एक गलत शर्त लगा दी अनुभव करो तो समझ सकते हो वो कहते हम समझ लें तो फिर अनुभव करें लोग चाहते हैं कि पहले ध्यान को हम समझ लें तो फिर ध्यान करें गलत शर्त लगा दी ये तो तुमने ऐसी शर्त लगा दी कि पहले तैरने को समझ लें तो फिर हम तैरना सीखें अब तैरना तुम्हें कैसे समझाया जाए गद्दा तक बिछा कर उस पर तुम्हारे हाथ पर तड़फड़ाए जाए मैंने सुना मुला नसरुद्दीन गया था तैरना सीखने जो उस्ताद उसे ले गए थे सिखाने वो तो अपने कपड़े उतार रहे थे तभी मुल्ला किनारे गया सीढ़ियों पर जमी हुई काई थी उसका पैर फिसल पड़ा भड़ाम से नीचे गिरा उठा और भागा घर की तरफ उस्ताद ने कहा कहां जाते हो बड़े मिया तैरना नहीं सीखना उसने कहा कि अब तो जब तक तैरना ना सीख लूं नदी के पास नहीं आऊंगा तो भगवान की कृपा है कि पैर फिसला और पानी में नहीं पहुंच गया जान बची और लाखों पाए बुद्धू लौट के घर को आए कहा अब नहीं अब तो तैरना सीख ही तभी पानी के पास कदम रखूंगा लेकिन तैरना कैसे सीखोगे और बात तो तर्कयुक्त लगती है कि आखिर तैरना बिना सीखे पानी में पैर रखना खतरे से खाली नहीं है और ऐसे ही कुछ लोग हैं वो कहते हैं पहले हम ध्यान समझ लें फिर हम ध्यान करें समझोगे कैसे वो कहते हैं हम देखें दूसरों को ध्यान करते हां देखोगे कुछ दिखाई भी पड़ेगा कोई पदमासन लगा के विपसना कर रहा है कोई नाच के सूफी मस्ती में डूबा हुआ है कोई नाच रहा है और उमर खयाम हो गया है और कोई सिद्धासन में बुद्ध की तरह बैठा है मगर ये तो बाहर की घटनाएं हैं जो तुम देख रहे हो भीतर क्या हो रहा है हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो जब तक तुम्हें ना हो जाए तब तक कोई उपाय नहीं है राम नाम मेरा प्राण आधार जब तक राम नाम ही तुम्हारा प्राण का आधार न हो जाए तब तक तुम ये रस पी ना सकोगे सोई राम रस पीवनहार वही पिएगा ऐसे जो हिम्मत करेगा अज्ञात में उतर जाने की अनजान में अपरिचित में जाने की जो तमाशविन नहीं जो जुमारी जो अपने को दांव पर लगा सकता है जो जोखम उठा सकता है जो कहता है ठीक है डूबेंगे तो डूबेंगे मगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरेंगे जन दरिया जानेगा सोई प्रेम की भाल कलेजे पोई वही जान सकेगा केवल वही जिसके कलेजे में प्रेम का भाला छिद गया हो आ लिखित ही रही सदा जीवन की सत्य कथा जीवन की लिखित कथा सत्य नहीं छेपक है जीवन का विविध रूप जीवन का त्रिविध रूप जीवन की शाश्वत लय चिर विरोध चिर परिणय छोटे फल बरगद पर शैलखंड पद पद पर जीवन की अक्षरगति जीवन की अंतनियति जीवन की रेणु छुद्र जीवन के सत समुद्र जीवन के गुण अगणित जीवन का गुण अविदित जीवन का महाकाव्य अलिखित ही रहा सदा जीवन का खंड काव्य खंड सत्य छेपक है अलिखित ही रही सदा जीवन की सत्य कथा, जीवन की लिखित कथा सत्य नहीं छेपक है शास्त्र से ना समझ सकोगे शास्त्र तो छेपक है एक कथा है एक प्रतीक है एक इशारा है लेकिन इशारा तुम्हारे लिए काफी नहीं जब तक कि तुम्हारे भीतर स्वाद ना जन्मे और स्वाद जन्म ना जरा महंगा सौदा है प्रेम की भाल कलेज पोई मरना पड़े मिटना पड़े अहंकार को जाने दो सूली पर चढ़ जाने दो तो तुम्हारी आत्मा को सिंहासन मिले मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता यह जानते हुए भी कि मुझमें लड़ने का बहुत दम नहीं लेकिन जीने की इच्छा उगते सूरज से कम नहीं मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता यह जानते हुए भी कि बहुत स अंधेरा कांप रहा है लेकिन ख्याल के पेड़ से पत्ते की तरह झड़ना नहीं चाहता मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता और वही जान पाता है परमात्मा को जो मरने के पहले मर जाता है मरते तो सभी हैं, लेकिन जीते जी जो मर जाता है उसके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं जीते जीते जो नहीं हो जाता है जो जीते जी अपने भीतर शून्य हो जाता है ना कुछ उसी शून्य में परमात्मा का पदार्पण और वही शून्य है जिसको दरिया कहते हैं भाला प्रेम की भाल गलेज पोई जो प्रेम के लिए अपने को निछावर कर देता है उपजे नहीं भाई जाके और उपजे नहीं भाई सो क्या जाने उपजाई तो क्या जान